दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम बस एक फैसला कर लो, टोनी रॉबिन्स कहता है, "Inside every human being there is a sleeping giant, a power so immense that once awakened it can transform not only your life but everyone around you।" और अब ये जाइंट सोया नहीं है, वो जाग गया है। अब तुम victim नहीं, creator हो, अब तुम reaction नहीं, decision हो, अब तुम circumstances के मोहताज नहीं, तुम उन्हें rewrite करने वाले हो. ये किताब तुम्हें सिर्फ motivation नहीं देती, ये तुम्हें एक system देती है, एक framework जहां तुम अपने emotions, beliefs और actions पे command ले सकते हो. अब तुम जानते हो कि दर्द भी तुम्हें समझ आ गया है कि इंसान वो नहीं जो दुनिया उसे बनाए, बल्कि वो है जो अपनी दुनिया खुद डिजाइन करे। टोनी कहता है, Your destiny is shaped by your moments of decision, और अब तुम्हारा हर डिसीजन एक मैसेज है यूनिवर्स के लिए कि तुम अपनी कहानी लिखने आए हो। अब जब भी तुम्हारे अंदर का शक दर या थकान आवाज लगाए तो याद रखना वो आवाज सिर्फ एक टेस्ट है देखने के लिए कि तुम्हारा जाइंट सच में जाग गया है या नहीं अपने लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करो एक नया इमोशनल पैटर्न एक नया विजन जिंदगी को अब सिर्फ गुजारना नहीं फील करना है और जब कभी लाइफ ब्लरी लगे अपनी हार्टबीट सुन दोस्तों, यही तो इन लिट्स का मकसद था। किताबें सिर्फ समराइज नहीं करना, बल्कि उन्हें जिंदा कर देना। आज तुमने सिर्फ अवेकिंग द जाइंट विदिन नहीं सुना, तुमने अपने अंदर के जाइंट को महसूस किया है। तो बस अब वक्त है एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, एक नई कहानी, एक नई रूह। I hope के से आपको और अगर तुम्हें महसूस हुआ कि इस सफर ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ नहीं, एक सोच का सफर ए जमील है, क्योंकि कुछ कहानियाँ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।